सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनयनाम् प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा सर्वं कर्म सन्स्य ब्रह्मेण्वे अवस्थानी एक हे पाथ नए स्थित लब्वा विमु्य न मोहम प्राति स्थि अथित्राहम्यां यथोक्ताया अका अयसी अहम ब्रह्मति मोक्षति गो वक्त ब्रह्मचरिया सन्स्य यज्जीव योग ब्रह्मणेव अवतिषते स ब्रह्म निर्वाण ऋक्षतिपरमहसपरवाजकाचार्य गोविंद पूज्यपादशिष्यीमदाचार्यशंकरीभवीताष्ये ब्रह्मशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवाद सांख्ययोगो नाम द्वित